संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व जीव की नेत्यता और सत्ता का वर्णन चारों वर्णों की उत्पत्ति तथा उनके भरद्वाज ने पूछा भगवान मृत्यु के समय जो गोदान किया जाता है उसका क्या स्वरूप है मुमर्शु पुरुष यह समझकर की वह गौ परलोक में मुझे तार देगी उसे दान करता है परंतु वह तो दान करके मर जाता है फिर वह गौ किसे तारेगी इसके सिवा गौ और उसका दान करने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 नेत्र के साथ मन का सहयोग होने पर ही कोई भी इस दृश्य प्रपंच को देखता है मन के व्याकुल होने पर तो वह देख कर भी नहीं देख सकता इसी प्रकार नींद में पड़ा हुआ प्राणी संपूर्ण इंद्रियों के रहते हुए भी न देखता है न सूखता है न सुनता है और न बोलता ही है स्पर्श और रस का भी उसे अनुभव नहीं होता अथा जिज्ञासा होती है कि इस शरीर में कौन हर्ष और क्रोध करता है किसे शोक एवं उद्वेग होता है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 जो विद्वान परमित आहार करके रात के पहले और पिछले पहर में में सदा ध्यान योग का का अभ्यास करता है, वह चित्त होने पर अपने अंतःकरण ही उस आत्मा का दर्शन कर लेता है अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर उसका शुभाशुभ कर्मो से संबंध छूट जाता है और वह प्रसन्न आत्मा पुरुष आत्म स्वरूप में स्थित होकर अनंत आनंद का अनुभव करता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि के के के आरंभ में अपने तेज से सूर्य और अग्नि समान प्रकाशित होने वाले ब्राह्मणों, प्रजापतियों को ही उत्पन्न किया, फिर स्वर्ग प्राप्त के साधन सत्य, धर्म तप सनातन वेद आचार और शौच के नियम बनाए तदर देवता दानव, गंधर्व दैत्य असुर महान सर्प यक्ष रास नाग पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न किया मनुष्यों के चार वर्ण ब्राह्मण छत्री वैश्य तथा शूद्र का विभाग किया तथा इसी प्रकार प्राणियों में जो और और वर्ण है उनकी भी रचना की ब्राह्मणों का रंग श्वेत क्षत्रियों का लाल वैश्यों का पीला तथा शुद्रों का काला बताया गया है भरदबाज ने पूछा मनिवर हम में से काले गोरे सभी मनुष्यों पर समान रूप से काम क्रोध भय लोभ शोक चिंता भूख और थकावट का प्रभाव पड़ता है सभी के शरीर से पसीना बलमूत्र कफ, पित्त और रक्त निकलते हैं ऐसी दशा में रंग के द्वारा कैसे वर्ण विभाग किया जा सकता है वृक्ष आदि स्थावरों तथा तो पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में असंख्य जातिया हैं, उनके रंग भी नाना प्रकार के हैं अतः उनके वर्णों का निर्णय कैसे हो सकता है भृगुजी ने कहा पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण थारा संसार ब्राह्मण ही था पीछे विभिन्न कर्मों के कारण उसमें वर्ण भेद हो गया जो अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके भोग के के प्रेमी बन गए, गए, तीखे और क्रोधी स्वभाव हो साहस का काम पसंद करने लगे और इन कारणों से उनके शरीर का रंग लाल हो गया दे ब्राह्मण छत्री के नाम से प्रसिद्ध हुए उन्होंने गौं की सेवा की अपनी वृत्ति बना ली जो खेती से जीविका चलाने के कारण पीले पड़ गए और अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़ बैठे उन द्वीजों को वैश्य कहा जाने लगा जो शौच और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए और लोभ व वह के काम करके जीविका चलाते हुए काले पड़ गए वे शूद्र कहलाए इस प्रकार ये चार वर्ण हुए जो ब्राह्मण वेद की आज्ञा के अनुसार चलते और सदा ही वेद व्रत तथा नियमों का धारण किए रहते हैं उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती जो इस सृष्टि को परब्रह्म स्वरूप नहीं जानते वे द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं है ऐसे लोगों को नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है वे ज्ञान विज्ञान से हीन एवं शिक्षाचारी पिशाच राक्षस प्रेत तथा म्लिक्ष होते हैं पीछे से ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से कुछ ऐसी प्रजा उत्पन्न की जो वैदिक संस्कारों से संपन्न तथा अपने धर्म कर्म में दृढ़ता पूर्वक डटी रहने वाली थी किंतु जो आदि ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है जिसकी जड़ मूल ब्रह्मा जी ही है और जो अक्षय अव्यय तथा धर्म में तत्पर रहने कहलाती है, मानसी है। जी ने पूछा बिप्रभर अब मुझे यह बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शुद्ध होता है भृगुजी ने कहा जो जात कर्म आदि संस्कारों से संपन्न पवित्र तथा वेदों के स्वाध्यान में संलग्न है यजन याजन अध्ययन अध्यापन और दान प्रतिग्रह इन छह कर्मों में स्थित रहता है शौच एवं सदाचार का पालन तथा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता है गुरु के प्रति प्रेम रखता और नित्य नियमों का पालन करता है जिसमें सत्य दान द्रोह न करना सबके प्रति कोमल भाव रखना लज्जा दया और तप आदि सद्गुण देखे जाते हों वह ब्राह्मण कहा गया है जो युद्ध आदि कर्म करता और वेदों के अध्ययन में लगा रहता है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 यदि ये ब्राह्मणों के सत्यादि गुण शुद्ध में दिखाई दे और ब्राह्मण में न हो तो वह नहीं और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है हर एक से और क्रोध तथा लोभ मनुष्य के कल्याण में सदा ही बाधा पहुंचाने को उद्यत रहते हैं अत पूरी शक्ति लगाकर उनका दमन करना चाहिए क्रोध से श्री को माश्चर्य से तप को मान अपमान से विद्या को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 नित्य करे मननशील होकर मन और इंद्रियों का संयम करे आसक्ति के आश्रय आदि में आसक्त न होकर परमात्मा को प्राप्त करने की प्राप्त होता है उसे पाकर किसी अन्य पदार्थ का चिंतन नहीं होता ब्राह्मण संसार से पर वैराग्य होने पर पर ब्रह्म परमात्मा को अनायासी प्राप्त कर लेता है सर्वदा शौच